गीता, सांकर भाष्य अध्याय तेरा यथोक्त सम्यक दर्शन से फलवचन स्तुति इति श्लोक आरभ्य उपर्युक्त यथार्थ ज्ञान का फल बतलाकर उसकी स्तुति करनी चाहिए इसलिए यह श्लोक आरंभ किया जाता है समम पश्य समस्थितर नीनस्यात्म आम तथा जाति परति सम्यपलमो हि यस्वूतेस संवस्थित तुय्यत अवस्थित ईश्वर अतिताश्लोकोलक्षण समं पश्य कि हिंसा न करोति आत्मना स्वे सम आत्मान तत तद अहिंसनाद याति पराम प्रतिष्ठा गतिम मोक्षाख्याम क्योंकि सर्वत्र सब भूतों में समभाव से स्थित हुए ईश्वर को अर्थात ऊपर के श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं उस परमेश्वर को सर्वत्र समान भाव से देखने वाला पुरुष स्वयं अपने आप अपनी हिंसा नहीं करता इसलिए अर्थात अपनी हिंसा न करने के कारण वह मोक्ष रूप परम उत्तम गति को प्राप्त होता है ननु न एव कस्ि प्राणी स्वयं स्वयं हिनस्ते कथम उच्चते यथा न इति पृथिव्या अग्नि चेद्यो चेद्यो नतरीक्षे इत्यादि पूर्व पक्ष कोई भी प्राणी स्वयं अपनी हिंसा नहीं करता फिर यह अप्राप्त का निषेध क्यों किया जाता है कि वह अपनी हिंसा नहीं करता जैसे कोई कहे कि पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में अग्नि नहीं जलानी चाहिए यहाँ पृथ्वी पर अग्नि जलाने का निषेध करना तो इसलिए अयुक्त है कि यदि पृथ्वी पर अग्नि न जलाई जाए तो कहाँ जलाई जाए और अंतरिक्ष में जलाने का निषेध इसलिए ठीक नहीं कि वहाँ तो वह जलाई ही नहीं जा सकती न एष दोषा तिरस्कार आत्मतिरस्कारोपत्ते सर्वो अज्ञ अत्यंत प्रसिद्ध साक्षादाद आत्मा तिस्कृत अनात्म आत्म प्रतिगृह्य तम अभी धर्म कर उपात्तम आत्मा हन्य आत्मा उपादत्ते नवम तम चं हन्यम तम अ हन्यवत्त उपात्तम, उपात्तम आत्मा हती आत्म सर्व अज्ञ उत्तरपक्ष यह दोष नहीं है क्योंकि अज्ञानियों से स्वयं अपना तिरस्कार करना बन सकता है सभी अज्ञानी अत्यंत प्रसिद्ध साक्षात प्रत्यक्ष आत्मा का तिरस्कार करके अनात्मा शरीरादि को आत्मा मानकर फिर धर्म और अधर्म का आचरण कर उस प्राप्त किए हुए शरीर रूप आत्मा का नाश करके दूसरे नए शरीर रूप आत्मा को प्राप्त करते हैं फिर उसका भी इसी प्रकार नाश करके अन्य को और उसका भी वैसे ही नाश करके पुनः अन्य को पाते रहते हैं इस प्रकार बारंबार शरीर रूप आत्मा को प्राप्त करके उसकी हिंसा करते जाते हैं अतः सभी अज्ञानी आत्महत्यारे हैं यह तो परमात्मा असौ अपि सर्वदा अविद्या हत एव विद्यमान सर्वे आत्महन एव अविद्वांस जो वास्तव में आत्मा है वह भी अविद्या द्वारा अज्ञात होने के कारण सदा मारा हुआ सा रहता है क्योंकि उनके लिए उसका विद्यमान फल भी नहीं होता सुत्रांग सभी अविद्वान आत्मा की हिंसा करने वाले ही हैं यह तो इतरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथा अभी आत्मना आत्मा न हीनस्ती तथो जाति परति यथोक्तम फलम तस्वती परंतु जो इनसे अन्य उपयुक्त आत्मस्वरूप को जानने वाला है वह वा दोनों प्रकार से ही अपने द्वारा अपना नाश नहीं करता है इसलिए वह परम गति प्राप्त कर लेता है अर्थात उसे पहले बताया हुआ परम गति रूप फल प्राप्त होता है सर्वभूतस्थम ईशम थम पशन न हीन आत्मना इति उक्तम तद अनुपन्नम स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नसु आत्मसु इति इतिद आशंक आशंक्य आह यह जो कहा कि ईश्वर को सब भूतों में समभाव से स्थित देखता हुआ पुरुष आत्मा द्वारा आत्मा का नाश नहीं करता यह युक्त संगत नहीं है क्योंकि अपने गुण और कर्मों की विलक्षणता से विभिन्न हुए जीवों में इस प्रकार देखना नहीं बन सकता ऐसी शंका करके कहते हैं प्रकृत कर्मा क्रिय पश्यती तथात्मक पश्य प्रकृत्या प्रकृति भगवत मया त्रिगुणात्मका मायां तो प्रकृति विद्या मंत्रवर्णा तथा प्रकृत्या च न अेन महदादी कार्यकनापरिणत कार कर्मान कायारम्या्रियमाणा निवर्तमानी सर्वस यहाँ पश्य उपलभ्य है माया को प्रकृति समझना चाहिए इत्यादि मंत्रों के अनुसार भगवान को त्रिगुणात्मिका माया का नाम प्रकृति है जो कि महत्त्व आदि कार्यकरण के आकार में परिणत है उस प्रकृति द्वारा ही मन वाणी और शरीर से होने वाले सारे कर्म सब प्रकार से संपादन किए जाते हैं अन्य किसी से नहीं इस प्रकार जो देखता है तथा आत्मा क्षेत्रज्ञ अकर सर्वोपाधि विवर्जित पश्य स परमार्सदर्शी इति अभिप्रायः। निर्गुण अकर्तुः अकर्तु निर्विशेष इव भेदे प्रमाणानुपपत्तिः प्रमाणानुपत्ति तथा आत्मा को क्षेत्रज्ञ को जो समस्त उपाधियों से रहित अकर्ता देखता है वही देखता है अर्थात वही परमार्थदर्शी है क्योंकि आकाश की भांति निर्गुण और विशेषता रहित अकर्ता आत्मा में भेदभाव का होना प्रमाणित नहीं हो सकता यह अभिप्राय है